स्तुत्व निषेध करने वाले सूत्र क्या मैल में स्तुत्व निषेध करने वाले सात स्तुत्व निषेध करने वाले जिसको पूछेंगे बुरी जोर से बोलो एक ही सूत्र है ना और है और कोई है ये तो हो गया और कोई है तो बोलो सात भी निषेध करता है साथ क्या निषेध करेगा चुत प्राप्त किसे? किससे निषेध करने वाले कितने सूत्र हुआ? दो। और कोई वार्ती अनाम नगति क्या छोटी क्या छोटा इति अनाम नगति इति बात और सूत्र है क्या स्तुत्व निषेध करने वाले क्या आता है क्या नाम परमानंद सचोटी क्या करता है जो बोलो जो से ज, ज, जय जया जय जय से पर जय नय राम बोलो जय या जय राम जय झ नहीं आता है झ या कोई सुनाई पड़ता है बोलते झ बोलता है पास वाले बताओ झ बोलता है जो बोलता है हमको तो ज सुनाई पड़ता है क्या बोलो झाय झाय बोलो हाँ फिर से पर क्या क्या है महेंद्र क्या करता है बोलो सास के सस के सर गो हाँ हाँ हाँ हाँ पढ़ा है ना ये वृत्ति बोलने के मैं नहीं क्या है क्या करता है बोलना है रुको हाँ छ से पर सकार को छ होगा पर में अट हो तो क्या छूट गया हाँ विकल्प से करेगा तत्लो के न क्या कहा तत्लो के न सोटी लगा इसमें लगा सस छोटी लगा क्यों नहीं लगा पर में अट नहीं तो कैसे हुआ स्लो के ने कैसे बना क्या है हाँ गलत उड़त फिर बोलो फिर बोलो छाच्यम हाँ छत्वी वाच्यम के बोलना है वाच्यम बोलो सब नश्चा पदार्थ क्या करता है बोलो नश्चा पदार्थ बोलो ये जय अरे नहीं ना है है नहीं बोल दो तो मालूम नहीं हाँ महेंद्र बोलो यहाँ तक तो पहुंचा है अब पता अंतर तो नकार मकार बस इतने आगे मोहन बताओ रुको आप नहीं बोलना क्या पड़ा थे जल पर्थ क्या होगा अनसा ये सूत्र नहीं होगा तो मून सर से काम चलेगा नहीं रामाण बताओ नश्चा पदांत झली नहीं रहेगा तो मून सर से काम चलेगा ना नहीं नहीं चलेगा क्यों आ किसको क्या करता है नहीं ये नहीं रहेगा तो मून सर से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा क्या करता मून सर क्या करता है पदांत के मकर को नुसार करेगा कहाँ पर क्या चाहिए उसका दिखाना पड़ता है बार बार आल अल आल अल आल पर पुस्तक में आल लिखा है आल लिखा है और क्या बोलते हो और नशा पदार्थ से क्या करता है जल पर हो तो सम्राट में क्या सोता सम्राट में सम्राट में सफेद वस्त्र वाले कोई बोलो सम्राट में क्या सोच लगा शुक्लांबर को है? है? मोराजी क्या करता है किसने बता मोराजी समाको हाथ उठाओ किसने कहा मोराजी समाको कौन अरे हाथ उठाओ जिसने कहा हाँ तो बोलो क्या करता है सम के मकारो को मकार करता है इतने अरे पूरा हो गया हाँ इधर वाले हाथ उठाए थे कौन बोलो ठीक हुआ हाँ किवंत तो कहना पड़ेगा किवंत तो राजधातु पर में रहते शाम के मकार को ये सूत्र नहीं हुआ था शाम के मकार को क्या हो जाता था अनुसार हो जाता था क्यों किस सूत्र से अभी मून सार नहीं लगेगा मून साल नहीं लगेगा क्या तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा मौन सारा इसका अपवाद होंगे तो मोनसार व्यर्थ हुआ ना नहीं मोनसार व्यर्थ होगा क्यों हाँ ये कहो ये यहाँ कि रहते मोनसार नहीं लगा सम के मकार को बाकी अन्यत्र मोन सार लगेगा तो उसका अपवाद सर्वत्र हो जाएगा बात कर ले मोराजी सम क में महा प्रथमांत ष्ठीअ नहीं प्रथमांत मोन सार का नंबर देखो कितने मोन नंबर दिखता है पुस्तक में देखो उससे मह के ष्टी अंत की अनुभूति है अनुसार मह ऐसे साम के महा मोह अनुसार से मह की अनुभति है सम के मकार को म होगा प्रथमांत है म और हे म परे भी उसके बाद में यहाँ भी मत्स्य जो दिया है वृत्ति में म परे हकार परे मत्स्य मोह वा मत्स्य कहाँ से आया यार मोह अनुसार से मह ष्टीय अंत मह भी काल हो गया था क्या नहीं दस्य धुट हो गया हाँ यहाँ दो परिभाषा पंच सप्त तस्मादितुत्तर से और तस्में इतने निर्दिष्ट दोनों लगी परिभाषा दोनों परिभाषा लगी है नहीं दोनों लगी कौन लगी क्यों दूसरा क्यों नहीं लगी खाली पर्वत भोले पूरा उभय क्या है वो निर्देश है पंचमी बलियन गलत है उभय निर्देश पंचमी पंचम निर्देश हो उभय निर्देश पंचमी निर्देश हो बलियान पर सिूट का पर सूत्र है न नस, से पर सिूट है सी धूट हो जाएगा डात पर से था ये नानताज पर से सूढ़ा नकारात से पर सकार को धूट ये ढस धूट का पर है सन अगर स सन सह कितने पद है हैं? दो है सन अलग स अलग न सन के अंत में नकार है उसको धूत होगा पर में क्या चाहिए तो धूत नकार को होता है किसको होता है यहाँ भी ना पंचम अंत सी सप्तम अंत तो सौ को दूट होता है नानता पुरुष सूट धूट कित है टीत हैं टीत है कित नहीं कहा आदि में होगा अंत में होगा किसके आदि में होगा के आदि में धूट का क्या रहेगा ध ध को दो, हो जाएगा खरीचे सूत्र से तो, तो क्या रूप बनेगा संत सह क्या बनेगा कितने पद है दो पद कितने पद है बोलो कोई कहते दो कोई एक एक पद वाला हाथ उठाओ दो पद वाले अच्छा बाकी सब न पदम अपने पद है दो हा? कितने नहीं ना पहला पद क्या है सा, पहला क्या है नगो है नगो या तो तक तो तो तो दूसरा क्या है सा, तो कहाँ जाएगा स ठीक है दो पद है पहले भी दो पद था है कि धोकार आ गया तो एक पद कैसे हो जाएगा सन पहला है सन दूसरा है सह दो पद है धूट होता है विकल्प से धूट नहीं होगा तो सन सह ये कितने पद है हाँ एक साथ लिख लिखने से एक पद नहीं होता है सप्तिंगा सुप्तिंग पदम सुबंत सन अलग सह और दो पदे शि ये नश्य का पर देखो वहां से न अनुभति तो तो है नी न पंचमत सी सप्तम ते यहाँ जैसे डिधुट में था ऐसे न पंचमी तो शी सप्तम ध्वन से यहाँ भी ऐसे लगना चाहिए क्या होना चाहिए उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलिन होना चाहिए किंतु शीतु के पहले क्या सूत्र आ गया में नह क्या भी होती है पंचमी निर्देश बलियान पूर्व सूत्र से न पूर्व सूत्र में न पंचम निर्देश चरितार्थ तो हो गया पूरे सूत्र न पंचमे निर्देश है या नहीं पंचमी निर्देश होने से तस्मादि तुतर से लव कर के सहकार को धूट हो गया न पंचमी चरितार्थ हो जाने से अभी दुर्बल हो गया एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया और एक व्यक्ति भोजन कर लिया दूसरे बार भोजन किया जो बुलाएंगे कौन शीघ्र उठेगा जिसने एक बार कर लिया अभी भागेगा है? जो नहीं किया उसको ही पहले मिलेगा जो भोजन कर लिया उसको आ जाए तो भी मना करेंगे अभी रुक जाओ तुमने तो, तो खाया है और एकादशी को जो परोठा बनाकर खाएगा और, और फलाहार में क्यों बन जाएगा <laughs> रुके जो नहीं खाया हो जो में मिलेगा खाना पड़ेगा है नहीं कुछ यदि खाया है दोबारा भोजन मिलेगा तो उसको मिलेगा जो नहीं खाए उसको मिलेगा इसलिए शीतुक में शीत सप्तम है तो ये चरितार्थ नहीं हुआ ये बलवान हो गया यहाँ सप्तम निर्देश बलवान से क्या हुआ तस्माद नहीं तस्में नित्य निर्दिष्ट है पूर्व से सप्तमी निर्देश यहाँ बलवान से को होता है तुख देखो दिया है पदांत से नश्य से पर तुग हुआ यहाँ तू किसको हुआ नकार को हुआ यद्यपि नह पंचम है शी सप्तम है ढहसी धूट में जैसे था यहाँ भी इस प्रकार उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान होना चाहिए किंतु नक्ष्य सूत्र में पंचमी निर्देश चरितार्थ तो हो गया हो गया ना नहीं तुतर से ल करके सुट हो गया पंचमी निर्देश चरितार्थ हो जाने से यह तस्मिनी निर्देश परिभाषा बलवत हो जाती है इसे पदांत नकार को तुक होता है सपर रहते पहला है सन आगे है शंभु कितने पद है सं ना आगे शंभु है, शीतुक सूत्र से तुक हो जाएगा तुक से क्या बनेगा संत क्या बनेगा संत नकार के तुक होगा आदि अंतो तो अंत में होगा आदि में होगा आदि में कौन बताते हैं? अंत में किसके अंत में नकारे के बाद आएगा तक तो संत पहला क्या हो जाएगा संत आगे शंभु शीतु को नित्य करता है विकल्प करता है हाँ एक पक्ष में तू को होने संत तो हो गया संत तो होने के बाद आगे स है शंभु तो तकार को हो जाएगा तो चुनाचु क्या हो जाएगा चुनाचु हो जाएगा चुत होने के बाद फिर लग जाएगा सूत्र सस छोटी झय में आ जाएगा चय जाए में च है क्या झस्य छो वाटी छकार के बाद अ है क्या छम्भ में अस छोटी में छ को क्या हो जाएगा छ नित्य होता है विकल्प होता है जो छ हो जाएगा क्या रूप बनेगा अच्छा नहीं होगा तो क्या बनेगा? क्या है? मानेगा जो तू को नहीं होगा तो क्या बनेगा? वहा भी संय क्या वहां भी हो जाएगा सच जय में न हो जाएगा चुना चुतो होने के बाद चुनाच होने के बाद जय छोटी में छ हो जाएगा शय छम्भु और सतचोटी नहीं लगा तो क्षय शंभु पहला रूप कौन सा बनेगा यह लिखा ऐसा पहला रूप क्या बनेगा मालूम संयच छम्भु ये पहला बनेगा दूसरा रूप है संयच शम्भु तृतीय रूप होगा संय छम्भु और चतुर्थ ठीक है शय शम्भु ऐसे क्रम से किस पुस्तक में शायद दिया ना इसी सब क्रम सर्वत्र हाँ ये भी लोप करें तो झरों सबने लोप हो जाएगा झरो झरी चकार को विकल्प लोप हो जाएगा तो शय छम्भू शय छम्भूंभू हाँ ये हाँ ये पहले चुप तो करने पर सत छोटी हाँ पहले लोप पक्ष ठीक है जो संय छम्भू दिया है लोप करके दिया ठीक है जो पहला रूप दिया है ना शय शंभू उसमें झरों झरी सबन्न से पहले लोप हो जाने से संय शंभु पहला रूप ठीक है और लोप नहीं होगा तो संयच शम्भू हो दूसरा रूप दिया है ठीक है दूसरा रूप ऐसा ही और जो छत्व नहीं होगा लोप भी नहीं होगा तो संयच शम्भू और जिस पक्ष में तुग नहीं होगा शय शम्भ ठीक जैसे प्रभुत्व दिया है ऐसे किस लिए हुआ झरो झरी सामान्य सूत से लोप होने से झरो झरी सामान्य डोप लगने से पहला सन शंभु है सन सन सीतु से तू करना तू करने के बाद फिर चुत्व करना चुत्व करने के बाद सच छोटी लगेगा और झरो झरी सामान्य लोप होगा लोप होने पर क्या रूप बनेगा क्षय शंभु जिसमें लोप हुआ किसका लोप हुआ च का लोप हुआ लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा संयज शंभु इसमें चुत्व हुआ हाँ कितने बार लगा चुत्व एक बार दो बार और जरो जर सम लगा द्वितीय रूप में नहीं लगा सच छोटी लगा लगा तृतीय में जिस पक्ष में सच छोटी नहीं लगा और लोप भी नहीं हुआ क्या रूप बनेगा सैश शम्भू और जिस पक्ष में तुक नहीं होगा उसमें क्या रहेगा क्षय मो ह्रस्वादचि गमो नित्यम गम पंचम्य थे ह्रस्वाद पंचम्यस्वाद और गम ह्रस्व से पर में गम होना चाहिए अंगम से पर ह्रस्वात् परम तदंतम यत्पदम इसको याद रखना पड़ता है नहीं तो पता नहीं चलता है याद है किसको नमो हर्षवाद नमो नित्यम इसकी वृत्ति को याद किसको? एक वृत्ति याद है किसको हाथ उठाओ हाँ ये परमाण बोलो रु, अभी रुक जाओ हाँ पीछे और कोई है हाँ रुक जाओ रुक जाओ और कोई इधर हाँ आगे नहीं हुआ हाँ इधर और कोई है हाँ इधर कोई है, है सफ़ेद वस्त्र वाले कोई बोलो घमुट नित्यम है अंत क्या बोला दिखाना पड़ता है ना कोई और है बोलो हाँ देखो वहाँ बोलने पर सुनाई पड़ता है अगर कोई कोई यहाँ बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ता है ऐसे बोलना जोर करके बोलो हाँ। सफेद वस्त्र वाला हस्वाद परो यो हाँ गम नहीं कोई कहते गम कहते गम नहीं हस्वाद परो यो गम है गम गम गम गम ग्रस्त का, का, का, हाँ। हाँ, परो यो गम गम नहीं कहना हाँ बोलो सब स्वाद परम रस्वात परयम जैसे प्रत्यंग आत्मा पहला क्या है प्रत्यंग आगे क्या है आत्मा प्रत्यंग में त्य में अ है क्या देखो देखो अ है त्य में अ है रस्व या दीर्घ है उसके पर क्या है क्या है गे गमुठी में आएगा ए गम गम प्रत्याहार में आएगा गम प्रत्याहर में कितने बने हैं प्रश्न कितने आएंगे वो तो ना ये गे तीन आएंगे पहला क्या है ग्रस्वागम तदंतम यथ पदम तदंत पद कौन है हैं आत्मा प्रत्यंग वो अंत तो में जिसका ह्रस्व से प्रहस्व कौन है प्रत्यय में अ ह्रस्व ह्रस्वात्पर्यंगम कौन है प्रत्यंग अंग है तदंत पद कौन हो गया प्रत्यंग हो गया तस्मात्स्य अच उसके पर में अच कौन है आत्मा का आस्व अच है यो गम तदंतम पदम तस्मात्स्य अच घमुट अच कौन है आ को क्या होगा गमुट क्या होगा गमुट, गमुट में गम प्रत्याहार में गम आगे उकार ऊँचाइ के लिए ट तो है इत संज्ञा कहे के में गौ के साथ मिलाएंगे तो कहें गुट गम अलग करो ऊट अलग कर दो गौ के साथ जोड़ो क्या होगा गुट नौ के साथ नुट और नौ के साथ नोट तीन ए गुट नोट नोट गम कर दिया आगे उठ जो लोग पढ़ते गणित से करते हैं गम अलग उठ अलग कर दिया संस्कृत में दंदानते स्वयं प्रत्येक प्रत्येकम गम में कितने बना गए तीन गम में तीन कर दिया आगे उठ उठ का संबंध किसके साथ होगा गुट नोट नोट तो गुट का क्या अर्थ हुआ गुट ऊट यदि ग है तो गुट होगा और उ हो तो नुट होगा अन् हो तो नूट होगा प्रत्यंग में ग है तो क्या हुआ आ आकट हुआ गुट का उकारी संघ टकार आदि अंतो टकित है गुट आदि में होगा अंत में होगा किसके आदि में होगा आ आत्मा क्या है उस उसके आदमी आएगा अंग में आ मिल जाएगा बन जाएगा अंगा आत्मा पहला क्या है प्रत्यंग दूसरा क्या है कितने पद हुआ हाँ प्रत्यंग अलग अंग आत्मा अलग अच्छा आगे सुगण क्या है सुगण आगे ईश समाज में करने होगा समाज की भी, भी होगा सुष्टु गण थे तो अंत में क्या है अण अण क्या है न के पहले अस्व है कौन सा है ग्रस्व पर है रस्व से पर गम गौ, चाहिए गम है आगे गम है कौन है न तदंत मत पदम तदंत पद कौन होगा सुगण परस्य अच उसके पर में अच है कौन है ई सका ई उसको हो जाएगा क्या होगा नोट होगा नोट का रहेगा है ना टकारी की सं कौन करता है टकरी की संज्ञा अरे अंतम उच्चारण के लिए टीते, है की टीते है। कौन है हैं क्या नोट क्या न करते नोट नोटे नोट कहा नहीं नोटे नोट टित कौन है नोट, न आद्यन तो कौन है? नोट, नोट नोट तस्मात हो गया, टकित तो इके तो। पहले न आ जाएगा क्या हो जाएगा आगे नीशह क्या होगा निशह पहले क्या है शुगन आगे निशह आगे सन अच्युत पहला क्या है सन आगे क्या है अच्युत ह्रस्वात्म ह्रस्व इसमें कौन आ सकारे अहे ह्रस्व उसके पर है। गम है गम में कौन है न तस्म तदंत में यथ पदम तदंत पद कौन होगा सन परस्य अच उसके पर में अच है कौन है अच्युत अच्युत का अकार अच है उसको हो जाएगा नोटो क्या होगा नोटो टीत है किती है तो कौन टीत है नोट आद्यन तो, तो. तो. आदि में होगा किसके आदि में होगा नुछाएगा। नुछाएगा। अच्युते के अको होता है अके आदि में रहेगा अके आदि में क्या रहेगा नोट का टकारी टकार ऊंचा निकला रहेगा न तो आगे पद क्या बन जाएगा नच्युत सन नहीं बोलना न अच्युत कह के पहले न लिखेंगे तो क्या बनेगा नच्युत पहला क्या है, पहला क्या है? कितने पद होगा मिलकर के दो पद में प्रथम पद कहाँ तक है जो दूसरा नकार कहा रहेगा अच्युत के साथ मिलेगा सन आगे क्या है नच्युत सन नच्युत ये वृत्ति बोलो सब फिर ह्रस्व परम इसको याद करना बहुत लोगों को याद नहीं है समह सुटी समी अंत है सुट पर रहे तो समी स्थानी सम को रू होगा रू की अनुभति है रू होगा क्या पर रहते सुट पर हो तो यहाँ सम आगे है कर्ता पहला क्या है सम आगे कर्ता कर्ता क्यों क्री धातु का कर्ता रूप बनता है क्रिधातु से क्या से कर्ता बनेगा क्या सूत्र त्रिचौ त्रिच क्या रहेगा का त्रि क्री अगर त्रि क्री को हो जाएगा गुण किस सूत्र से गुण होता है कोई पढ़ाए है भादी सार्वधातु कार्थ तो गुण हो गया कर् क्या है कर कर प्रथमांत बनता है कर्ता पहला क्या है सम सम क्या के आगे क्रिय रहेगा तो सम परिभ्याम करो तो भूषण ऐसे ऐसे क्री हो जाएगा सुट करता के पहले आ जाएगा सुट टीते सुट टीते शूट का टकारि संज्ञा शूट का टकारि संज्ञा है क्या हाँ उत्तर उतर दो सिद्धा वन से नहीं बनेगा हाँ समझो तो उत्तर दो चुभ्रहण से क्या होता है बरम मूर्ख मगनी तुम ये बल प्रयोग नहीं करना सम के आगे क्या है करता अभी बताए सम के आगे क्या है करता कह के पहले के सूट होगा किसे सम परिभ्याम करतो तो भूषण ये पुस्तक में क्या हाँ देखो पहले सूट हो गया सूट का क्या रहेगा सक्का रहेगा टकार हलन उकार उकार के लिए अभी शाम पहले आगे क्या रह गया श्कर्त. क्या रहगा स्कर्ता बोलो इतना नहीं आता है करता था सूट क्या सूट क्या सका रहा फिर शाम के आगे क्या रहेगा स्कर्ता क्या रहेगा रहे उसके पहले क्या है शाम शाम के आगे क्या है हाँ शाम सूटी सूट पर में है क्या शाम के आगे सूट है सूट कौन नहीं है स्कर्ता का सकार स्कर्ता का सकार छुट हे आये कहाँ से शुट किससे? से सम परिभ्याम करो तो भूषण भूषण अर्थ में सकार हो गया समो सुटी लगे सूत्र सम को क्या करता है रू समो रू सुटी सम को रूह हो जाएगा पूरा सम के स्थान पर क्या करना चाहिए रू पूरा सम को रू हो जाएगा तो फिर क्या करना है अलोन्त लगे अलंत से अलंत से अंतिम मकार को रू होगा मकार को क्या होगा और स कहा जाएगा रहेगा तो क्या मानेगा स रुकर्ता क्या मना हाँ बोलते हो पीछे वाले हा क्या मानेगा स रु स्कर्ता रू कहाँ से आया सूत्र नहीं किसके तान पर हुआ मौकार के स्थान पर क्या हुआ किस सूत्र से शूट कहां से यार सं परिभ्याम करो तो देखो पुस्तक में नीचे है कहते देख रहे कम से कम बताओ हे नीचे देखो सम परिभ्याम करो, तो करो तो भूषण बोलो सहु करो तो क्या मालिम है करो तो करो थी क्या सत्य में तो करो तो। करोतिका सत्य में क्या बनेगा करोत्य होता है क्रिधातु इक्स्तीपो धातु निर्देशे निर्देश करोतिका थे क्रि धातु आया ए ते धती से नहीं आया इक्स्तीपो धातु निर्देशे ये मालूम नहीं एति ती धती से मैं नहीं बताया था ए ती इन धातु को कहा एति ती धातु को कहा ऐति इस प्रकार क्री धातु को कहेंगे करोती करो तो का धातु पर में हो तो और परिष पर धातु को सूट होता है और आगे सूत्र है अत्रुनाशिक पूर्व से तो वा अत्र का ये रूप प्रकरण में इस रूप प्रकरण में रूप प्रकरण और भी है अत्र रूप प्रकरणे पूर्वस्यतु अनुनासिकः वा पूर्व को अनुनाशिक होगा विकल्प से किसके पूर्वक होगा पूर्वक कहेंगे तो किसके पूर्व रो हो क्योंकि रूप प्रकरण है रूप प्रकरण अस्मात्व से रो हो पूर्व से रू के पूर्व अनुनासिक होगा विकल्प से यहाँ रू कहाँ से आया किस सूत्र से रू के पहले क्या है सकाअ है सका है अभी अनुनाशिका कहाँ करना है रू के पहले के बाद है या अ के ऊपर रू के पहले अकार को या अकार के ऊपर के के बाद? अकार के बाद अकार के स्थान पर होगा अनुनासिक किसे होगा पूर्व से पूर्व कौन है स्थान पर अनुनासिक आदेश होगा ये नहीं कि अ के बाद या के ऊपर <laughs> स लिखा है अ के ऊपर चिन्ह कर दिया अ okay, के ऊपर अनुनासिक नहीं होता है अ के बाद भी नहीं अ को होगा रोह पूर्वस्य से रू के पूर्व को अनुनाशिक होगा रू के पूर्व अपन कौन है स का अ के स्थान पर स्थानीय ष्ठी स्थानीय हो, स्थान होगा तो रू को हटा अ को हटा देना पहले स के हट जाएगा उसके स्थान क्या आदेश होगा अनुनासिक अनुनासिक कहेंगे तो कौन है अनुनासिक जितने स्वर बना सब अनुनासिक है ना नहीं अनुनासिक अनुनासिका तो अभ्यास नोल नहीं हाँ वो भी दो है यहाँ वो भी असिक है ई सब अनासिक भी ना ना अन्नाशिक है न अच में न उसी के नही सब बहुत तो दीर्घ प्रता सब प्राप्त हो जाएंगे फिर क्या लगा ना स्थाने बोलो स्थाने, स्थाने क्या है अ के स्थान पर सदृश तम कौन होगा होगा तो क्या अनुना कौन हुआ, हुआ। के के के के स्थान स्थान पर पर हुआ बाद नहीं नहीं ऊपर को हटा करके आदेश होगा तो क्या बनेगा आगे स्कर्ता अनुनासिकात अनुनासिकात्परों नुस्वार अनुनासिकम विहाय रोह रो पूर्वस्मात्स्वारागम अनुनासिकात पर अनुनाशिक पक्ष को छोड़कर के जो अन्य पक्ष में ये विकल्प से करता है देखो पूर्व सूत्र पूर्व से अनुनाशिक वाह एक पक्ष में तो संस्कर्ता बन गया दूसरे पक्ष में क्या है सरुस्कर्ता सअुनासिक अनुनासिक है अनुनासिक है दूसरा रूप पहला रूप है हाँ दूसरा रूप में अनुनासिक हुआ नहीं हुआ सरुस्कर्ता तो अनुनाशिकात् पर अनुनाशिका पक्ष को छोड़ के जो दूसरा पक्ष है वहाँ होगा अनुसार अनुनासिकों में विहाय अनुनाशिका पक्ष छोड़ दो और कितना रूप रहेगा एक क्या रहेगा सरुस्कर्ता रोह परा। रोह पूर्वस्मात्वस्मात् के पहले क्या है अनुसार जो होता है अच को अनुसार होता है हल्क होता है अज के स्थान पर नहीं नह परा अनुसार विसर्गो अचह पर होता है आज के पर में होता है पहलाया संज्ञा प्रकरण में अह इत अच्छा परा अनुस्वर विसर्गो अनुसार अज के ऊपर होता है बाद में होता है और विसर्ग हा अचह परो अज के पर में होगा देखो दिया है। रोह पुर्वस्मा परो रू के पूर्व ने क्या है अ के पर में अनुसार आगम होगा ये आगम है किस को हटाएगा नहीं अनुसार होता है अ के बाद में अनुसार होगा रू के पूर्व में और अ के बाद में अचह अच्छा पर अनुसार अनुसार आगम हुआ आगम शत्रुवत होता है मित्रवत होता है मित्रवत अर्थात तो उसको हटाता नहीं छेड़ख्या नहीं करता है बीच में बैठ जाता है और आदेश क्या होता है हटो पहले का हटो पहले अ हटेगा उसके बाद अ आदेश होगा जब पहला सूत्र लगे अत्रानुनाशिक वो क्या करेगा पहले अ को हटा करके फिर अ आदेश होगा ये क्या करता है अ और रू के बीच में अनुसार कर दिया अभी कितने रूपये बन गया पहला रूप क्या हुआ संकर्ता दूसरा रूप क्या होगा संच्चारण में ऐसा होता है सीखा। तो सं यह होना सीधा अनुसार कहें तो संघ संु स्कर्ता दो रूप बन गया अभी उसके बाद रू को रू का रू रू तो कहते रू का उतक के उपदेशे के जाता रेप रहता है विसर्ग करने के लिए सूत्र है खर बसानयोर विसर्जनीय कितने पद है दो, दो।, दो पहला पद है खर वसानयोर खर अवसान में क्या क्या है खर अवसान खर क्या के अवसान है तो अकसम दीर्घ होगा है नहीं क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसके अर्थ मिल जाएगा हाँ पहले अक चाहिए पहले अक है क्या अकसम दीर्घ लगने के लिए क्या चाहिए पहले पहले क्या है रेप है रे अक है बाद में अच्छा हाँ पहले अक नहीं हो सवन दीर्घ नहीं हुआ कर अवसान योर खर वसान क्या भी होती सप्तमी दिवचन कर वसान योर विसर्जनीय क्या भी होती प्रथम आदेश क्या होगा विसर्जनीय विसर्ग आदेश होगा खरी अवसाने च खरी अवसान देखो खर अवसानय का अर्थ कर दिया खर पर में हो अथा अवसान में हो अवसाने में अवसान पर में दोनों प्रकार तो करते हैं पदांत से रेप से विसर्ग स्थानीय क्या है पदांत रेप उसको विसर्ग होगा किस विसर्ग होगा पर खर हो अथवा अवसान। अभी सम के मकार को रू हुआ था किस सूत्र से समो सूटी के मकार पदांत का है क्या किस पद संख्या किस सूत्र से होगी ये सुबंध या तिंग समिघंत है सुबंत है सम के पहले इसकी हो जाती निपाद किस सराद निपात संज्ञा के सूत्र से श्राद निपात पे प्रादय प्रादय से निपात संज्ञा निपात संज्ञा उन से अव्यय संज्ञा हो जाएगी क्या सूत्र स्वरादि निपातम अव्यय आप आपसुप हो सु आता है सु औ आउ आम आउट सब आने पर भी सब लूक हो जाता है आप आपसुभ तो सुभंत तो है जितने अव्यय सब सुभंत तो है सुप आ कर के लोप हो गया प्रत्यल प्रत्यक्षण सम है पदांत का मकार उसके स्थान पर जोरे फ पदांत का होगा पदांत के स्थान पर रेप से रेप भी पदान्त का वेदांत का होने से रेफ को हो जाएगा विसर्ग विसर्ग होने पर उसके बाद विसर्ग को क्या होना चाहिए विसर्जन सहना चाहिए यहाँ का का हम विसर्ग को क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए सहना चाहिए चाहिए का नाम सो वक्तव्य यहाँ क्या यदि विसर्ग करेंगे विसर्जन से स होता है वह शरीर लगेगा तो एक पक्ष में विसर्ग और एक पक्ष में स दो होना चाहिए क्यों ये संपूर्ण का नाम स्व क्या होगा स ही रहेगा स विसर्ग पक्ष नहीं होगा तो दो रूप बन गया एक अनासिक हो गया संस्कर्ता और जब अनुनाशिक नहीं अनुसार पक्ष संस्कर्ता दो सकार लिखा है एक सकार दूसरा सकार कहाँ से आया हैं? दूसरा सकार कहाँ से आया विसर्जन नहीं, हैं? क्या है? दूसरा सकार कहाँ से आया हाँ शूट का सकार है इतने कहा जाए शूट का सकार दूसरा है शूट का सकार। अब पहला सकार कहाँ से आया संपना सो विसर्ग को होता है ये जो सह हुआ दूसरा सकार है शुट का सकार शुट के सूत्र से हुआ हाँ दूसरा सकार है अब पहला सकार कहाँ से आया पहले सम सूत्र से रू हुआ म को रू होने के बाद विसर्ग रेप विसर्ग विसर्ग जन्म से सब आश ऋदो होना चाहिए शंपुकानंद होते स हो गया संस्कृता दो रूप बन गया इसमें और भी रूप बनता है अना चिच सूत्र से द्वित्व करेंगे तो अच्छा पर से योर दैवास्त तो न तुअी तो स का दितो हो जाएगा कर्ता में त तो का दितो हो जाएगा जरूर नहीं जो नहीं अचोराभ्याम पर रेप से तकार तो को दीतो हो जाएगा दीतो करेंगे तो बहुत रूप बन जाएगा एक से बन जाएगा और भी अधिक बन सकता है सिद्धांत तो कौन दी बनता बनाते हैं वसाने